सन्यासी जी ने कह दिया संसार झूठा कोई किसी का पुत्र नहीं कोई किसी की पुत्र नहीं कोई किसी के पत्नी नहीं कोई किसी के माता पिता नहीं कोई किसी के बंधु सखा नहीं संसार झूठा है नाशवन शरीर है संतों का संग करना चाहिए भगवान की कथाएं श्रवण करनी चाहिए भगवान के भक्त बन जाना चाहिए घर का त्याग कर देना चाहिए मन में रहना चाहिए आत्मादेश्वर्वाद जी ने कहा महाराज ये सारी बातें हमें भी आती हैं हम भी जाति से ब्राह्मण हैं